नमस्का, आज की कारिश है 4 मार्च 2012, रवीवार, और आज की वीडियो का ये टोपिक है, कि राइट टू रिकॉल केम्पेइन किस तरह से आके बढ़ेगा, तो इसमें दो पार्ट है केम्पेइन के, कि एक तो राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में छप जाए, उसके बाद देश की परिस्थिति कैसे सुधरेगी? ड्राफ्ट मैंने इस रेफरेंस में दिए हैं राहुल महता.com/slash/301.html फिर से बोलूँगा राहुल महता.com/slash/301.html इसके सेक्शन 1.3 में ड्राफ्ट हैं आरटीआई तो तीन लाइन का, उसके बाद राइट तू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर सेक्शन 6.6 MRCM、MR m, Section 5.12、MRCM、m i n d e r e r Royalty c n Citizen の Right to Recall PM、Right to Recall CM、Right to Recall Supreme Court Chief Judge、Right to Recall Reserve Bank of India Governor、Right to Recall National Education Minister、Right to Recall District Police Commissioner、d i s t r e c a l r i t r e c a l h t to r c i g t Recall、Right to r l l r i g t Recall、Right a l i g h t to Recall、i g h t o Recall、Right to r e i h t r e c Right to Recall、i g r e c i o r e i t o r e c g h e r e ラジエスタンディー・ピースパッチーズ・オーケー・ブラスターティー・ピースパッチーズ・トゥ・サペ・ライト・ウィーカ n キャッターフ・ジャンプ・ジャンプ・あャンプ・ジャジェット・マイネット・パレスティティティ・キャ g シュ・ウィーキャッシュ・ウィー पुलिस कैसे सुनेगी, राइट टू रिकॉल, जस्ट से ज्यूडिशरी कैसे सुनेगी, ज्यूडिशरी के लिए ज्यूडिसिस्टम का भी एक प्रपोज़ आ रहा है। अब दूसरा पार्ट आता है कि ये ड्राफ्ट गैजेट में आएंगे कैसे। आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि हम राइट टू रिकॉल ग्रुप को, मैं और जो मेरे साथी है, हैं どういうことですか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 ना पढ़ना है वो उनकी मर्जी कोई बोले कि ये ड्राफ्ट बप्पू आसेंडिंग पढ़ना है चलो ठीक है उनकी बात पर कोई बोले कि ये ड्राफ्ट अनकंस्टिट्यूशनल है तो कम से कम इतना तो बताओ कि कंस्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल का भंग होता है एक भी आर्टिकल का भंग नहीं होता तो अब कैसे छपवाना तो इसके तो रा, दौकौं। दौकौं। दौकौं। दौकौं। दौकौं। दौकौं। दौकौं। � 13, 14, 15, 16, 17 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 chapter में मैंने explain किया है कि किस तरह से हम Right to recall के draft जैजरेट में चापने के लिए PM को बाते है बसे हैं कार्य करता क्या कर सकते हैं तो chapter 13 में मैंने list किया है कि क्या कर सकते हैं पहला कदम ले सकते हैं कि आपका जो Facebook अकाउंट है उ demands right to recall PM demands right to recall भी लिखो नोगो फिर्सक्राइब के अब अन्ना के रैड to recall के साथ हो या यह असली रैड to recall के साथ हो क्योकि अन्ना जो रैड to recall मंगते हैं उन और कॉर्परेटर और सरपंच के लिए है आ, अन्ना ने right to recall MLA, right to recall MP, right to recall PM, right to recall supreme court जजे इस सब का विरोध किया है वो सिर्फ Right to Recall Corporator और Right to Recall Suppents की बात करते हैं इसलिए यदि आप लिखो कि Demands Right to Recall PM या तो सिर्फ Right to Recall PM फेस्बूक में तो उसपस्ट हो जाएगा कि आप असली Right to Recall Demand में मागने वाले हो वो नखिली नहीं तो एक आप फेस्बूक प्रोफाल में ये एड़ कर सकते Right to Recall against Corruption, कुछ 10,000 जितने मेंबर है उसमें, तो उस कम्युनिटी में भी आपको बहुत सारे Right to Recall के डॉक्युमेंट मिलेंगे, तो डॉक्युमेंट आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप वॉटर लिस्ट लेकर, आपके एरिया का वॉटर लिस्ट आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस से आपको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 उसके बाद पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना पैम्पलेट जरूरी नहीं है कि हजार दस हजार ही करवाने हैं आपको दस पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो डाउनलोड करके दस पैम्पलेट छाप के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो ये लेवल वन एक्टिविटी हुई लेवल वन एक्टिविटी है कि फेसबुक के प्रोफाइल में � でも、この1の時に、その後のパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーーのパーティーのパーティーのパーティーのパーテーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーーのパーティーのパーティーのパーーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーーのパーテーのパーテ Right to Recall में draft important चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे Right to Recall के समर्थक हैं, जो कि Right to Recall का समर्थन करते हैं और draft का विरोध करते हैं। जैसे कि शांति पूजा है, तो वो Right to Recall के पिछले 40 साल से बहुत बड़े समर्थक रह चुके हैं। पर उन्होंने हमेशा draft का विरोध किया था, कि Right to Recall के draft पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई discussion नहीं होना パティス・タウスの Right to Recall the Samarthan Protein、お、いねさ、エメラー、キャンドラ・サカー、ミニスト、エンピュー、エレキン、アスカ、コノネ、Right to Recall the Draft、Parliament のゴビ、エシニンギア。そんなチャチャジー、ゴビ、ピチレ、パティス・タウスの Right to Recall the Borporate Samarthan Protein、Letin、ウノネ、ハメシャ、Draft、カウロギア、Parliament、ライト、リコル、カト、ナニア、レクト。 तो जो भी right to recall का समर्थन मिलता है यानी वो बोलता है कि ड्राफ्ट पे कोई मुझे डिस्कशन नहीं चाहिए ड्राफ्ट अगले जन्म में दूंगा तो वो झूठा है चोर है मक्का है तो right to recall का ड्राफ्ट दे, देखने के बाद पढ़ने के बाद आप कहीं कीजिए कि ये ड्राफ्ट आपको ठीक लगता है यानी अंत में जो मेरा right to recall मोमेंट है उसम ड्राफ्ट को पढ़ना और समझना इम्पोर्टेंट है प्रचार जब आपकी इच्छा हो तब करना और जहाँ तक हो सके मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जहाँ तक हो सके टाइम समझने में लगाओ मान लो आपने पास सिर्फ तीन घंटे हैं तो तीनों तीन घंटे समझने में लगा तो तो भी मुझे कोई इत्रा नहीं है भले प्रचार के लिए जीरो टा� ラザポジャタ、ライトリコーカーのユロディア、ステマンローペ、サワープシリア、ファセンキャリティジャププス、フォーィ a c i RTI2 カー、タウス、タリ RTI2 マイ、パプロ オーヘセクション 1.3 メン、Rahulmata.com、スラッシュラー 1.htmk、セクション 1.3 メン、60メンのタームジョ、プロポスキア、ウステバー、Right to Recall、PM、Right to Recall、CM、ESRA、DraftKa、スタディカナ、アッジョ、ポスカル、リフナー、ポスカルと citizens、アッキアリあなたのリア、アッジョ、ウス、ウォーターリス、メに मानुलो आपने तही किया कि हर अफते 10 postcard वेड़ने है तो पहला page है वो एक random select करना है मैं फिर से बताता हूं कि पहला page जो आपका है वो एक random select करना है इसके बाद वो page पे टिक कर दीजिए उसके पाद जो serial number से आ रहे हैं उसके यह सबसे आप postcard देजिए वोटर � और हर एक आदमी ने पहला पेज खोला, तो जो पहला आदमी है उसे दस पेम्पलेट मिलेगा, और जो आखिरी है उसको एक भी पेम्पलेट नहीं जाएगा। और फिर अब मैं कहूं कि वे कार्य करता, मिलके काम करे, तो मिलने में उनको विकार में कोऑर्डिनेशन में टाइम चला जाएगा। तो जितना कम हो, जितना हो सके उतना कोऑर्डिन यदि आप पहला पेज रैंडमली सिलेक्ट करते हो और 10 का ले करता है और 100 का ले करता है पहला पेज रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो कोई 10वें पेज पे जाएगा कोई 20वें पेज पे जाएगा कोई 50वें पेज पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली लिस्ट के वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पहला पेज आप रैंडमली सिलेक्ट कर आपके एरिया में जो Facebook community है right to recall की अभी right to recall बिहार है, right to recall UP है, right to recall मध्यप्रदेश है जो मेरा एक रफ प्रोपोजल है कि हर एक लोगसभा का स्विजिवसी की एक right to recall community हो जानी चाहिए और उसमें आप जॉइन कर लो आपके state की यदि नहीं हैं तो मैं कौंगा आप अपन तो right to recall केरल फेसबुक कम्युनिटी स्टार्ट करके इसको आप काम आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद level two एक्टिविटी आती है। level two यानी level one एक्टिविटी क्या है तो जिसमें टाइम देना होगा हफ्ते के चार घंटे और खर्चा होगा महीने के सौ रुपये से कम। खर्चा का मतलब डोनेशन नहीं है। एक बात मैं फिर से बताऊं कि right to recall ग्रु मैंने जब कहा सौरूप तो ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने मुझे सौरूप या भेजना है या किसी ऑफिस पे सौरूप या भेजना है जो आपको ठीक लगे कि भाई मुझे सौ पैम्पलेट ज़ेरोक्स कराने हैं या तो मुझे तीन महीने में एक बार पैम्पलेट ऑफिस पे हजार पप्पी छपवानी है जो एक्टिविटी में आपको इंटरेस महीने के सिर्फ पांच रुपए खर्च करना हो तो भी कर सकते हो महीने के पांच रुपए खर्च करना है तो आप सिर्फ महीने के दस पोस्टकार्ड लिखिए तो भी मेरे ख्याल से आ, काफी है अब लेवल टू एक्टिविटी आती है जिसमें लेवल वन एक्टिविटी में जो बताया उसमें हफ्ते के चार घंटे और खर्चा महीने के सौ रुपए से कम レベル2 activity は、タイムとパサーと呼ばれます。そして、その場合は、その場合は、その場その場合は、そその場合は、その場合は、その場の場合は、その場その場合は、その場合は、その場合は、その場は、その場合は、その場合は、その場合は、その場合は、その場合は、その場の場合は、その場合は、その場合は、その場合は、その場合の場合は、その場合は、その場合は、その場合は、その場合は、その場合は、その場は、その場合の場合は、その場合の場合は、その場合は、その場合は、そのの場合は、その場は、その इस किताब के चक्टर आ, चक्टर 4 में दिया है Letter to PM, Letter to CM, Letter to BL, Letter to Serpence और Letter to High Court Judge और Supreme Court Judge तो आप इनको Letter लिख सकते हो कि राइट to recall और RTI 2 को गैजेट में छापा जाए उसके बाद important गामात है आफ़वार में आड़ोडाइजमेंट देना アクバーメで、アドバーメー、アドバーメー、アド r ーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アド a ーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、ア用バーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメ r アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメー、アドバーメーメー、アドバーメー、アドバーメー、アド ड्राफ्ट मैं कहूँगा किसी और कार्यकर्ता के नाम का बनता है ना वो ड्राफ्ट सीधा एड एजेंसी के नाम का या सीधा अखबार के नाम का बने और सीधा वो एडवरटाइजमेंट आ जाए तो इस तरह से आप अखबार में एडवरटाइजमेंट दे सकते हैं और लेवल थ्री एक्टिविटी है अच्छा लेवल टू एक्टिविटी में एक और है गा� जो भी वहाँ लोग आते हैं उनको राइट टू रिकॉल को पढ़ाइए देना और वो पढ़ाइए पढ़ना और उनपे राइट टू रिकॉल के बारे में जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन के जवाब है लेवल थ्री एक्टिविटी आती है इलेक्शन लड़ना राइट टू रिकॉल के नाम पे इलेक्शन लड़ना मतलब कि आप कॉर्पोरेट आपके एरिय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 और आईटीडीपील का कानून का प्रचार करना है। अब कोई कहेगा कि मैं इलेक्शन जीतने के लिए तो मेरे पास करोड़ रुपए नहीं हैं, तो ऐसा है कि भाई इलेक्शन जीतने के लिए शायद करोड़ रुपए कम पड़ें, पर इलेक्शन हारने के लिए 20-30 हजार बहुत होते हैं। इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन लड़ोगे तो डिपॉजि� तो election lending का फाइदा क्या है कि बात का कैसे जल्दी प्रचार होता है तो आपने 10,000 प्रचार चांपे और वो बांटे, तो 10,000 में से 1000 प्रचार पढ़ेंगे लेकिन election का माहल है और आप candidate हो, independent candidate हो और कोई आदमी ताही करके बेटा है कि उसको पीजेबी कोई वोट देना है या क election का atmosphere है तो कोई भी आदमी जब तय करके बैठा है कि BJP भी को मोड़ देना वो भी देखता है कि भाई independent candidate है बात उसकी पढ़ते हैं क्या लिखा है उसने तो हमारा एक मकसद है कि ये चार पांच line हर एक नागरिक के कानों तक पहुंचना हर एक नागरिक के दिमाग तक पहुंचना उसकी आंखों तक पहुंचना कौन सी चार पांच line कि महात्मा कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें right to recall होगा क्योंकि right to recall नहीं हुआ तो लोग डेमोक्रेसी मजाक बन जाएगा ये उनके exact शब्द हैं ये वाक्या मुझे 60 करोड़ लोगों 70 करोड़ वोटर तक पहुंचाने हैं दूसरा वाक्या है कि भाई अमेरिका के पुलिस में भ्रष्टाचार का क्यों है क्योंकि वहाँ नाग बड़े पैमाने पे काय क्यों करती है? क्योंकि यहाँ right to recall पुलिस कमिश्नर नहीं है, right to recall जज नहीं है, इसलिए जो आदमी काय काट के पैसा कमाता है, वो अपनी कमाई का 10-20 परसेंट दे देता है पुलिस को और जज को, और वो उसे छोड़ देते हैं, सजा नहीं करते। तो ये जो key sentences हैं, कि चंद्र और कि दूसरा कि right to recall अमे उसका छठा चैप्टर राजधर्म पॉलिटिक्स के ऊपर है। उसके पहले ही पेज में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि राजा प्रजादिन होना चाहिए और राजा प्रजादिन ना हुआ तो जैसे माशाले कुछ छोटे पशु वो खा जाते हैं। वैसे हो राजा अन्याय कुशल से दंड करके प्रजा को लूट लेगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राज्य का तो आप यदि election में candidate बन के खड़े रहते हैं तो वो pamphlet पढ़ने की probability सीथी दस गुनी होगी आप 10,000 pamphlet बाच होगे तो 1000 लोग पढ़ेंगे और यदि आप election में candidate की थरण खड़े होगे तो वो 10,000 pamphlet बन के पांच हजार लोग पढ़ेंगे फिर बले vote देना दे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 कि जो आदमी इलेक्शन जीतेंगे वो राइट टू रिकॉल के विरोधी हो जाएंगे उसकी संभावना 99% है। 1977 में ये हुआ, जयप्रकाश ने राइट टू रिकॉल का नारा दिया, कार्यकर्ति आगे, यहाँ राइट टू रिकॉल अच्छी चीज़ है, लोग भी आगे वोट देने के लिए, जयप्रकाश ने आराम को 370 एमपी भी दे दि�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 マントンキー、ライトのコーバーカム、ケセン、アガボ、マスムメイヤー。Election チ g ム、ネズ o ア e マイエニカタリムジェ、アンピバナド、マライトリコーバーカム、サファドゥガ、マライトリコーシー、ケセンジャポンド、フィルマーコーキー、ソンジャー、パンソロ、メリバーニマン、アプジェ、ミソチャー、サレディス、チャーサンピデド、チャーサンピデド、メイトリコーカム、ケセンティス、マシャポンドゥガ。 1977年に1度、ーシューを出た。今日の予定は、明らかに1度、0 0かに1度、明ら0 0 1度、明らかに1 0明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかにに1 0 0らかに1度、明らかに1度、明らかに1 0 0らかに1度、明らに1度、明0 0に1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明らかに1度、明ら オプラン、ボカスサビトワー、オッメビスプランメムドローサニアルタ。トメアクカリカタオキュウ、ウィンディカいオキャ、ライトリゴーキュウ、ウデペツナウロト、タキ、ライトリゴーカ、バレパマネメプラチャー。ウシュラウトナウロトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥゥトゥゥゥゥトゥ パトリオンコリカオールドコールパトリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオンコリオン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 どうやらもうめえ、election が。たぶん、誰かが知っているので、誰がっているので、誰かが知っているので、誰かが知っているので、誰かが知っているので、誰かが知っていので、誰かが知っているので、誰かていので、誰かが知っているので、誰かがっていっているので、誰かが知っているので、誰かるで、誰かが知っているので、誰かが知っているかが知っているので、誰かが知っているので、誰かが知っので、誰ので、誰かが知っているるので、誰かが知っているので、誰ので、誰ので、誰か知っているので、ているので、誰か知っているので、誰か知っている मुझे सीरियसली लिया न लिया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने पहली बार जब इलेक्शन लड़ा 2009 में और अखबार में अंडोड़ा इसमें ने दी राइट टू रिकॉल की तो कार्यकर्ता उन्हें राइट टू रिकॉल को सीरियसली लेना पड़ा और उसका असर इतना पड़ा कि अन्ना जैसे अन्ना को भी राइट � どういうことですか もしあなたとたねえな、ま、uh,、あんしゃん、まこしずきえ、あんしゃん、あさいまだ、うかうか、いすればい、かんぱしかで、あんんんとあらべんか、さどて、ジョギ、ガンガ、シュンディケ、いえ、うのね、あんしゃんき s あっぷち、あんし h e た、ディパーン、キューク、ヨビ。と、もきもんくり、こここえからに、プロプラン。Uh, और अनशन में आप ऐसी बात करोगे जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का फायदा हो या अमीर आदमियों का फायदा हो जैसे लोकपाल का कानून वो मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल का कानून चाहिए तो ऐसे अनशन में आपकी पब्लिसिटी होगी लेकिन आप कोई दूसरे मुद्दे पर अनशन करो जैसे काला धन वापस लाना है तो क्या अंशन समर्थन हो गया। तो इस तरह से फिर भी अंशन से ये बात ये एडवांटेज होता है कि बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो अंशन करना हो तो भी ठीक है। मैं अंशन को ज़्यादा समर्थन नहीं देता। और तीन एक्टिविटी जो मैंने कई महीने कि फेसबुक पे इसका थोड़ा बहुत प्रचार करना है, इसके तो आवंटन में बात, बात आती है कि मामलों दो करोड़ लोगों ने या सौ करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखा या कागज लिखा तो क्या इससे प्रधानमंत्री विचलित होके इसको गैजेट में छाप देंगे? दूसरा मान लो दो करोड़ लोगों ने अनशन रखा और सात सत्तर दिन बाद दो करोड़ लोग मर गए अनशन की व तो किसे छापेंगे? यहाँ पे मेरी खेली आती है महात्मा उधम सिंह की कि अंत में प्रधानमंत्री राइट टू रिकॉल को गैजेट में क्यों छापेंगे? वो महात्मा उधम सिंह के कहने पे छापेंगे। महात्मा उधम सिंह यानी उधम सिंह जैसे व्यक्ति, उधम सिंह आप यदि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो एक जब स्टेटमेंट लगते ह� तो sich wild variable और थी तो अड़र है जिनोंने justice टुलाए अबने महात्म उदम सिंग नि...? महात्मा उदम सिंग की�ूरी definition नहीं।- महात्मा उदम सिंग की पूरी definition फिर्में। तो मैंस कुछ Cart Uns STRI Mini तактер तीशी तोاب find महात्मा उदम सिंग हमुति है मात्मा अहिसजा के मुर्ति है� the、uh, most non-violent person in Indian history is Mahatma 人 d の人生 i 人生の人生の人生人生の人生の人生人生の人生のの人生の人生の人生の人生の人生の人生人の人生の人生の人生の人生の人生の人人の人生の人生の人生の人生の से ज़्यादा ही लोग भी कत्ल हो गए, 20-40 लाख के अपहरण हुए, 4000 लोगों को भागना पड़ा, तो उसमें सारा शरीर तो नहीं, पर सबसे यादगार शरीर जाता है गुरुत्वाकर्षण को। तो महात्मा उधम सिंह सबसे अहिंसक व्यक्ति है, 100% नॉन-वायलेंट, उनकी लाशनिकता क्या है कि वो パセリエコーカーメンカーテン、パセメコー・ウチニエコー・フェミニチアティアレット・フォトチョ o ジョ、ドラマ・ダンティコタン、ヤレット、ロジャー・フォトオーナー、ヨー、ケシワキシオーカーニオナジェ、トゥバトゥン、ヨー、ケシワキシオーカニオナジェ、オーリー・ガンディ。ガンディアン、オーリー・ガンディ。トゥ、イスターカビ、マンボウザン・シンコニエコ、ウ、ウチア・ショアル・ビレ महात्मा उधम सिंह चाहते हैं कि देश की मजोरिटी जो चाहती है वो काम होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो देश की मजोरिटी के ओपिनियन के आधार पे काम करते हैं। वो न अपनी मनसूबी के आधार पे काम करते हैं, न उनके ख्याली पुलावों के हिसाब से काम करते हैं, न पैसे के लिए काम करते हैं, � जितने भी महात्मा हैं, महात्मा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा भगत सिंह, आप देखें कि उनमें महात्मा उधम सिंह के गुण हैं। महात्मा उधम सिंह की एक बेस कैटेगरी है, बेस क्लास है और बाकी सब उनके अलग-अलग वेरिएशन हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग वेरिएशन बने। महात्म サンダースのうんか、ね、サンダースのうんか、nah ね、ウダリのサミチュガーダ。ウナネサンダースカボディスレーキヤトキナイキバティア、デスキンティ、サンダースネー、ウナタンディガナー、アベバデイスレウスネー、ラララパトライコ、サプラカナタイスンダスネララライパトライキ、ハティア、スコットネー、ピッ しかし、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちに私たるは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち उसकी कोई नहीं बोलते थे कि भाई ये सब बकवास कर रहा है हिंसा और चाका वो सब बकवास था इसलिए लाला राजपत्राई को मोहन मौ, भाई का नाम आगे बढ़े इसलिए अंग्रेजों ने लाला राजपत्राई की हत्या करवाई और इसलिए महात्मा बगतसिंह ने तय किया कि सैंडर्स का बद करना है तो सैंडर्स का बद बगतसिंह ने इसलिए वो न्याई के लिए करते हैं, और मयजॉरीटी न्याई चानती है तो कि तो दो जीस defense important है, महाद्मा उद्रăm सिंह को active करने दे के कि majority महाद्मा उद्रम सिंह से million करें कि भै हमें हम चाहते हैं कि ये right to recall कानून या ये rti i2 का कानून gazette में आए rti i2 का कानून सबसे sheer raoulmather.com/301.html मुस्के सेक्शन 1.3 में तो मजोरिटी जब कहे कि महात्मा उधम सिंह से कि भई हम चाहते हैं कि पीएम इसको गैजेट में छापे तब महात्मा उधम सिंह इस बात का प्रयत्न करेंगे कि प्रधानमंत्री या अगले प्रधानमंत्री उसे गैजेट में छापे तो आप आपका दूसरा सवाल आता है कि भई महात्मा उधम सिंह कहाँ मिलेंगे � आह ये जब बच्चा पैदा हुआ तो भगवान ने फोरेड पे तो लिखा नहीं है कि ये भगत सिंह बनेंगे या ये मातमा सुभाष चंद्र बोस बनेंगे या दुरात्मा गांधी बनेंगे या दुरात्मा जावार बनेंगे और जो भी व्यक्ति भगत सिंह है बनने वाले हैं उनको भी शायद भगत सिंह बने उसके दो साल पहले पता नहीं होग यदि ये आप पॉसिबिलिटी है कि हम 50 करोड़ में से एक भी व्यक्ति उधम सिंह नहीं है तो मैं तो होगा देश डूब गया आप अभी से अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड की टिकट कटा लो यदि 50 करोड़ में एक भी व्यक्ति महात्मा उधम सिंह नहीं है तो देश दुबारा समझो देश को कोई नहीं बचा सकता तो � なんで、decide に行くのをのなんで、なんで、なんで、なんで、なで、なんで、なんなで、なんで、なんで、なんで、なん e なんなで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、なんで、ななんで、なんなんで、なんなんで、ななんで、なんで、なんで、なんなんで、ななんで、なんで、なんで、なんなんで、ななんで、なんで、なんで、なんなんで、ななんで、なんで、なんで、なんなんで、ななんで、なんで、なんで、なんなんで、ななんで、なんで、なんで、なんなんで、ななんで、なん तो 50 करोड़ व्यस्क हिंदुस्तानी हैं या 120 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं उसमें महात्मा उधमसिंह है भी या नहीं एक भी है या नहीं वो मुझे नहीं पता मैं मानकर चलता हूँ कि महात्मा उधमसिंह है कौन है वो उसे भी नहीं पता मुझे नहीं पता आपको नहीं पता क्या किसी को भी नहीं पता जो महात्मा उ और उसमें से यदि कोई माध्यम उधम सिंह को कहता है तो बात उस तक पहुंच जाएगी और उसके सिवा कोई तरीका नहीं है देखो 120 करोड़ में से कोई भी आदमी माध्यम उधम सिंह हो सकते हैं तो यदि आपको बात माध्यम उधम सिंह तक पहुंचा नहीं है तो आपको 120 करोड़ तक पहुंचा नहीं होगी कोई शॉर्टकट नहीं है इ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है कि माध्यम उधम सिंह ऐसा नहीं है कि उनको ने ये कानून देखा उनको अच्छा लगा इसलिए वो उधम सिंह बन जाएंगे। उधम सिंह उधम सिंह कब बने थे? जब वो उनको लगा कि मजोरिटी चाहती है कि जस्टिस नहीं हो रहा और न्याय होना चाहिए। वो मजोरिटी के कहने पे फिर मजोरिटी ने उनक सी वो दम्मसिंह है वो कोई प्रोसेसियर चक्कर में नहीं पढ़ने वाले कि चलो ओपिनियन बोल निकालो या तो ऐसे कांग्रेसी से पूछने जाओ उसका फॉर्म भरो उससे एप्लीकेशन मांगो जब माहौल ऐसा होगा जब माहौल के द्वारा उन्हें लगे कि भाई मेजॉरिटी समूच चाहती है कि ये राइट टू रिकॉल कानून में, में कै प्रधानमंत्री को समझाने की कि भाई से गैरेज में छापो ताकि वो नहीं तो कम से कम अगले प्रधानमंत्री उसे गैरेज में छाप दें अब तो यदि आपको माध्यम उदाहरण से इन तक भी ये बात पहुंचानी है तो पहले तो 120 करोड़ लोगों तक या 50 तर करोड़ वोटर तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी और जब महात्मा उधम सिंह करने सो जाएंगे कि भाई 50 करोड़ में से 40-50 करोड़ मोटर राइट टू रिकॉल का कानून गजेट में चाहते हैं, तब वो इसपे एक्शन लेंगे। अब जब तक महात्मा उधम सिंह को ऐसा लगा कि भाई ये तो 100-200 लोग या मुश्किल से 20-25-50 लाख लोग चाहते हैं, कोई देश के आम जनता इस बात दूसरा महात्मा उधम सिंह एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तभी महात्मा उधम सिंह बनते हैं, जैसे ये आप बगर सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सचिन रणा सानिया आप सबकी एकेडमिक करियर देखिए, सबकी एकेडमिक करियर एक प्लस थी। महात्मा बतुकेश्वर दत्त यहाँ तक कि महात्मा � और उन्होंने विद्यापीठ में एडमिशन भी मिला था, विद्यापीठ में उनका परफॉरमेंस भी अच्छा था। फिर उन्होंने लगा कि नहीं, मुझे देश की आजादी के लिए काम करनी है, और विद्यापीठ में ऐसा लगा कि विद्यापीठ में रहकर वो आजादी में काम नहीं कर सकते, इसलिए माधमा चंद्रशेखर ने कॉलेज छो, छोड़, वो स्� तो उससे उधम सिंह मान जाएगा कि आवेश 100 करोड़ लोगों को आ, ये कानून चाहिए सचमुच होगा सचमुच यदि करोड़ों की संख्या में लोग इस कानून को चाहेंगे कि ये कानून जेसेट में है तभी माधमा उधम सिंह अग्री होंगे और अब एंड में क्वेश्चन आता है कि माधमा उधम सिंह पीएम को कहेंगे कि इससे जेसेट में छापो तो तो भाई अंग्रेज जैसे अंग्रेज अंत में गए तो मातमा उधर सिंह की वजह से ही गए मतलब अनेक लोग जब मातमा उधर सिंह जैसे आ, कुछ मातमा उधर सिंह थे वो मातमा सुभाष चंद्र बोस बने उन्होंने सेना बनाई सेक्रेड अंग्रेजों की जान गई नागालैंड पूरा उनके हाथ से निकल गया और हिंदुस्तानी भी उनको जुड़ने की विद्रोह शुरू हो गया जो बंबई में विद्रोह हुआ उसको रॉयल नेवी म्यूटीनी शब्द नहीं होना चाहिए पर जो नेहरू ने इतिहासकारों को पैसा दिया कि इसके लिए म्यूटीनी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेमाल करना उसके लिए शब्द विद्रोह होना चाहिए या क्रांति होनी चाहिए तो जो 1946 में नेवी की क्र मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अंग्रेज जैसे अंग्रेज भी उदमसिंह की वजह से भाग गए गांधी दुरात्मा गांधी का कोई असर नहीं पड़ा था वो सभी कियास वाले झूठ बोलते हैं पेड़ हिस्टोरियन हैं दुरात्मा गांधी तो रायट भी नहीं रुक पाया था ये कहते हैं ना कि दुरात्मा गांधी ने कलकत्ता जाके अ バーサポート、0ョビー、タンケバーガのロボット、o f f i c i a l が、y arrested、a r r t e d police station、market, I think, UKSPDALOVER、ピーサーが officially a r e s e d u n o r r e s t e d キピタゴン、ビナーレスキューピアー、トゲトウ ے, マーマーマーマは、マー ے ے. تو, マーマーマーマーマーマーマーマーマーマったーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーママーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーママーママママママ स्वीकार करते हैं, उनकी बात को सम्मान करते हैं, डरते नहीं हैं क्योंकि महात्मा उधम सिंह खुद नहीं चाहते है कि उनसे कोई डरे। तो जब महात्मा उधम सिंह पीएम से, पी से मिलेंगे और कहेंगे कि राइट टू रिकॉल का कानून गैजेट में छापो, तो वो या उसके बाद के पीएम इस कानून को गैजेट में छाप देंगे। तो क उसे और कार्य करता हो वो कहना है कि right to recall का ढांप क्या है और कैसे उसके हिंदुस्तान की परिस्थिति सुधर सकती है मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव कर सकता है मिशनरियों का प्रभाव कम हो सकता है भारत की सीना मजबूत हो सकती है बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा सकता है और दो चीज के right to recall के बिना ये right to recall का कानून का नही एक भगवान आके मतलब एक करोड़ का गवर्नमेंट स्टाफ होता है, पचास लाख का पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिलाते पचास लाख से ज़्यादा स्टाफ होता है, एक भगवान आके पचास लाख लोगों को ठीक से काम करवाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें कार्यकर्ताओं को समझाना, लोगों को समझाना और उसके बा� उसके बाद कार्य करता हूँ वो कहना कि भाई आप ही ये काम करो और फिर लोगों से कहना कि आप माध्यम उधम सिंह से अपील करो कि आप पीएम से मिलकर कहो कि वो राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छापे वो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप पीएम को बोलोगे आप कार्य करता हूँ क्या बोलोगे आप लोगों को बोलोगे लेकि� अब जितने जाए शून्या लगा दो ये उधम सिंह वो एक का काम करेगा एक के बीच में जितने ज्यादा शून्या होगे उतनी रकम की ताकत बढ़ेगी लेकिन शून्या शून्या शून्या लगाते आप एक लगाना भूल गए तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो अंत में आपको अपील करनी है कि हेमा आत्मा उधम सिंह पीएम को समझा� ये भी बता देता हूँ कि महात्मा उधम सिंह तभी पीएम को मिलेंगे जब महात्मा उधम सिंह कंनीस हो जाएंगे कि मजोरिटी चाहती है कि ये कानून ड्राफ्ट या कि ये कानून गजेट में आए और फिर आप बाकी कार्य करता होगा को, को कि वो भी महात्मा उधम सिंह को अपील करे और महात्मा उधम सिंह कहाँ है वो कोई बता नहीं सकता आप थोड़ा गूगल करेंगे उधम सिंह के ऊपर आप उधम सिंह गूगल करेंगे उधम सिंह या मदनलाल देख रहा तो आपका आइडिया आ जाएगा आ, कि वो सब प्रतिशत नॉन वायलेंट लोग हैं सब प्रतिशत हिंसा में मानते मेरे पूरे एजेंडा में, में मैं साफ़ कह दूँ मैं हिंसा को समर्थन नहीं देता मैं 100% अहिंसक व्यक्ति हूँ और आपको दुरात और आप महात्मा उधम महात्मा उधम सिंह को ऑप्टिक करोगे और जब करोड़ों लोग महात्मा उधम सिंह को ऑप्टिक करेंगे तो महात्मा उधम सिंह पीएम को समझा देंगे कि ये कानून गैजेट में आना चाहिए और पीएम इस कानून और पीएम महात्मा उधम सिंह की बात को नहीं डालेंगे आ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके लिए इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है, इलेक्शन लड़ना जरूरी है। मैं साफ बोलता हूँ, इलेक्शन लड़ना तो जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन लड़ोगे, तो, तो बात गति से, बहुत 10 गुनी गति से, 20 गुनी गति से लोगों तक पहुँचेगी, 20 गुनी गति से कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगी। और दूसरी प どう0うことですか आ, सरकार से ग्रांट भी लेकर वगैरह हो गया। नॉन एटीजी एक्टिविस्ट का मतलब है कि जिसको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, ग्रांट में इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट बचाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो देश के लिए काम करना चाहता है। तो जितने भी नॉन एटीजी एक्टिविस्ट हैं, उनका राइट टू रिकॉल्ड क 私たちは、あ、right、なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな r はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな a はあなたは r なたはあなたはあなたはあなたはあなた l e なたはあなたはあ パワー e ピポーキーバーから、パワーとピポーキー、ジャンダリケン、ゴールドバーかライトリコーックルタ、ーレグリ、チョバチャールタ、ネター और राइट टू रिकॉल का ऐजेंट आप प्रचार शुरू करेगा मेरे ग्रुप में आना ऐसा जरूरी नहीं है इनफैक्ट मेरा कोई ग्रुप है भी नहीं इस तरह से इसमें हरेक कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से राइट टू रिकॉल का प्रचार करता है और उससे जैसे-जैसे नेताओं के पास अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी होती जाएगी और उसमें カフィカレーカーの名前は、そしてカフィカレーカー o 名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカー d i 前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの彼らは、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィカレーカーの名前は、カフィ s レーカーの名前は、カフィカレーカレーカーの名前は、カフィカレーの名前は、カフィカレーカレーカレーカレーカーカー ऐसा नहीं है कि मेरे जाने से दूर हुए। RSS के 95% लोगों को right to recall के कानून अच्छे लगे। और उन्होंने जब अपने पार्टियों को नेताओं को बोला कि वे right to recall होना चाहिए, और उन्होंने मना किया कि नहीं right to recall का विरोध करो, तो बहुत सारे लोग उनसे दूर हो गए। तो इस तरह से जो बुरे नेता है, जो right to recall के विरोधी ह� कैसे कि बुरे नेता की ताकत आज बुरे नेता इतने ताकतवर है। ने क्यों हैं इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ उनके पास पैसा है या तो उनके पास पावर है बहुत सारे अच्छे लोग ये मानते हैं कि उनके नेता भगवान हैं बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता ये मानते हैं कि उनके नेता संपूर्ण भगवान हैं उनके नेता संपू उसपे डिपेंडेंस उसकी बढ़ जाएगी और इससे वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला जाए कि भाई आप अपने नेता पे बोलो कि वो राइट टू रिकॉल को समर्थन करे। तो बस यहाँ मेरी बात समाप्त होती है मैं समरी करता हूँ कि आपको क्या、right、क पब्लिक में कि भाई मैं इस ड्राफ्ट का विरोध करता हूँ और लोगों को कहना है कि वो पीएम को लेटर लिखे और उधम सिंह को ऑप्टिक करे माध्मा उधम सिंह को ऑप्टिक करे कि ये माध्मा उधम सिंह आप पीएम को समझाओ कि वो इस ड्राफ्ट राइट टू रिकॉर्ड को गैजेट में छापे और एक बात ध्यान में रहे कि उधम सिंह तभ मेजॉरिटी देश की मेजॉरिटी यानी 40-50 करोड़ से ज़्यादा बद्दाता 75 करोड़ में से 40-50 करोड़ से ज़्यादा बद्दाता नए पीएम को बोला है कि राइट टू रिकॉल का ट्रैफ़िक रेज़न्ट बनना चाहिए तो इस तरह से राइट टू रिकॉल का प्रचार हो सकता है इसी तरह से हम राइट टू रिकॉल का प्रचार कर フ0ラー0 0キー election ランド、フォローの election ランド、フォローの一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番のに番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番選一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番のの一番の一番の一番の なにおしなおいしたら、あなたがお会いしたら、あなたがお会いした